गीता तत्व चिंतन ध्यान योग की प्रणाली बारहवें श्लोक में बतला रहे हैं कि आसन पर बैठकर क्या करना चाहिए सर्वप्रथम अपने मन और इंद्रियों की क्रियाओं का नियमन करना चाहिए यह इंद्रिय क्रिया स्वाभाविक ही मन और इंद्रियाँ अपने अपने विषयों की ओर बाहर दौड़ती हैं उन्हें बाहर जाने से रोकना चाहिए इस प्रक्रिया को अष्टांग योग साधन में प्रत्याहार कहते हैं इस प्रकार चित्त वृत्तियों को रोककर परमात्मा में केंद्रित करना चाहिए इसे धारणा कहा जाता है इसी को मन को एकाग्र करना भी कहते हैं इस प्रक्रिया को बारंबार दोहराना योग का अभ्यास कहलाता है यहाँ ध्यान योग की प्रक्रिया में मन को परमात्मा में लगाने के अभ्यास की जो बात कही गई है वह भक्ति परक भी है और ज्ञान परक भी भक्ति की प्रणाली में परमात्मा के सगुण साकार रूप का चिंतन किया जाता है अवतारी पुरुषों महात्माओं या गुरु के रूप का ध्यान किया जाता है जबकि ज्ञान की प्रणाली में सगुण निराकार या निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप में मन को समाहित किया जाता है इसे ध्यान कहते हैं यह सब किस लिए किया जाता है आत्मा विशुद्ध है, की शुद्धि के लिए ध्यान योग के अभ्यास का लक्ष्य सिद्धि या चमत्कार की शक्ति प्राप्त करना नहीं है दुनिया में धन यश या प्रतिष्ठा प्राप्त करना भी नहीं है उसका उद्देश्य है मन के मैल को साफ करना अंतकरण का मल ही परमात्मा के साक्षात्कार में बाधक होता है मल विक्षेप और आवरण के त्रिदोष ही हमारी आत्म स्वरूपता को ढके हुए हैं ध्यान योग का अभ्यास इस त्रिदोष की सफाई करता है दो सौ ध्यान योग की प्रणाली उत्तराध अब अगले दो श्लोकों में ध्यान योग की प्रणाली का उत्तरार्ध हमारे समक्ष रखते हैं समम काय शिरोग्रीव धार्य न्रेक्षनाशिकाग्रम स्व दिशास्ानवलोकय प्रशातात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य यचि तो युक्त आसीत मत पर सिर और गर्दन को एक सीध में तथा अचल अपनी नासिका के अग्रभाव को स्थिर भाव से दृष्टि जमा कर देखते हुए अन्य दिशाओं में दृष्टि न फेरते हुए ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहकर प्रशांत अंतकरण वाला भय रहित हो तथा मन को वश में करके मुझ में अपने चित्त को रखने वाला बनकर एवं मेरे परायण होकर अथवा मुझे पर मन, मानने वाला होकर सावधानी से स्थित हुए तेरहवें श्लोक में यह बतलाया कि ध्यान करते समय तन को कैसा रखना चाहिए और चौदहवें श्लोक में मन को कैसा रखे यह सूचित किया जांग से ऊपर और गर्दन के नीचे का स्थान काया कहलाता है ग्रीवा गले या गर्दन को कहते हैं और गर्दन के ऊपर का भाग शिर कहलाता है ध्यान के अभ्यास में इन तीनों को एक सीझ में रखना चाहिए न तो हम आगे झुके न पीछे न बाए न दाएँ हम तन कर भी न बैठें और एकदम शिथिल होकर भी नहीं न तो हमारा सिर झुका हो न गर्दन टेढ़ी हो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे आसन वह है जिसमें हम सुखपूर्वक दीर्घ समय तक बैठे रह सकते हैं इसका तात्पर्य यह कि किसी विशिष्ट आसन में नहीं बैठना है जिस व्यक्ति को जो आसन सहज और सुखप्रद लगे वह उसी में बैठ सकता है बैठकर अपनी दोनों आँखों को अपनी नाक में अग्रभाग में गढ़ा दे नासिकाग्र में दृष्टि के केंद्रित होने का बोध साधक को विक्षोपों विक्षेपों के बचाता है नाक की नोक को छोड़ और किसी दिशा में न देखे इस प्रकार सम और अचल होकर बैठने से तथा आँखों को खुला रखने से साधक की आलसी या निद्रा नहीं सता पाती यहाँ चंचल यहाँ पर अचल के साथ ही साथ स्थिर शब्द का भी प्रयोग किया गया है वैसे तो दोनों का अर्थ समान है पर अचल शब्द का यहाँ पर उपयोग विशेषकर काया ग्रीवा और सिर के संदर्भ में किया गया है तथा स्थिर का उपयोग शरीर के अन्य अंगों के संदर्भ में पर यह कि सिर गर्दन और काया भी न हिले तथा हाथ पैर भी नहीं अब अगले श्लोक यानी चौदहवें श्लोक में बतलाते हैं कि मन को कहाँ पर रखें तेरहवें श्लोक को पढ़कर ऐसा लग सकता है कि दृष्टि के साथ साथ मन को भी नाक के अग्रभाग में ही केंद्रित कर देना चाहिए पर यह समझना गलत है नासिकाग्र में केवल दृष्टि को स्थापित करना है मन को नहीं मन को तो परमात्मा में रखना है आचार्य शंकर के अनुसार इति इव शब्दों लुप्तो द्रष्टव्य नहि स्नासिकाग्र संप्रेक्षणम् स्वनाशिकाग्र सम्प्रेक्षणम यह विधिष्ठित यहाँ संप्रेक्ष के साथ इव शब्द लुप्त समझना चाहिए क्योंकि यहाँ अपनी नासिका के अग्रभाग को देखने का विधान करना उद्देश्य नहीं है